महाभारत आदि पर्व पर्व संग्रह पर्व द्वितीय द्वितीयोध्याय समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन अक्षौहिणी सेना का प्रमाण महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल ऋषय उच्चू समन्तपंचकमित यद सुतनंदन ए तत्सर्व यथा तत्व श्रोतम इच्छा महे व्यम ऋषि बोले सुतनंदन आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समत पंचकुरुक्षेत्र की चर्चा की थी अब हम उस देश तथा वहाँ हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं सोतिरुवाच शृणुध्व मम भो विप्रुवत कथाशुभा समन्तपंचोतुमर्त सत्यम उग्रश्रवाजी ने कहा साधु विप्रगण अब मैं कल्याणदाय शुभ कथाएं कह रहा हूँ उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंच क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए त्रेता द्वापर यौ संधस्त्र पार्थिव छत्र जघाना त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियो के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया स सर्व क्षत्रुत्साद्य स्वीण नलद्युति समत पंच के पंच चकार रोधिरा अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रि वंश का संहार करके समत पंच क्षेत्र में रक्त के पांच सरोवर बना दिए स ते हृदय हृदय सु क्रोध मूर्छित पितृन्तर्पया मास क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्तरूप जल से भरे हुए सरोवर में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया यह बात हमने सुनी है अथर्ची का द्य पितरो रामम राम राम महाभाग प्रीता भार्गव अनया पितृभक्तिया च विमेर तब प्रभो वरम ऋणेशभद्रम तेयमितसी महादुते तन तदंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले महाभाग राम सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं महाप्रतापी परशुराम तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हम से मांगलो रामवाच यदि मे पितर प्रेता यच योषाभिभूते छत्रुस्सा मया अत पापा मुच्चे हम एस मे प्राथिता तो वर हृदय तीर्थभूता मे भवे परशुराम जी ने कहा यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ एवं भविष्य पितर स्तमथाब्रुवन तम छमस्वे ते निशे धुस्तरा तदनंतर ऐसा ही होगा यह कहकर पितरों ने वरदान दिया साथ ही अब बचे खुचे छत्री वंश को क्षमा कर दो ऐसा कहकर उन्हें छत्रियों के संघार से भी रोक दिया इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए देशाम ीपे यो देशो हृदा रुधिरांसपंचक्यम उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है येन लिंग यो देशो युक्त सुपलक्ष्य तेनना वाच महुर्मनीषि जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए अंतर एच संाप्ते कल द्वापर योर भूत समन्त पंच युद्धम करु जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया तब उसी समन्त पंच क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से अठारह अक्षोणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी अधिक नीचा ऊंचा होना काटेदार वृक्षों से व्याप्त होना तथा कंकड़ पत्थरों की अधिकता का होना आदि भूमि संबंधी दोष माने गए हैं समेत तथा निधनम गता एक तमाम तस्थि ब्राह्मणों वे सबसेनाएँ वहाँ इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई द्विजवरों इसी से उस देश का नाम समन्तपंचक पड़ गया समंत नामक क्षेत्र में पांच कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का भी समन्त पंचक नाम हुआ परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़ा इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं समेता नाम अंतो यस्मिन स समंत समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस स्थान पर उसे समंत कहते हैं ऐसे व्युत्पत्ति के अनुसार वह क्षेत्र समंत कहलाता है पुण्य यथा देश सविख्यात स्त्री शुलोके सुव देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणी कहा गया है उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों तीनों लोगों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया प्रोक्तम महे स्रोतम सर्वे यथा तथम ऋषियों ने पूछा सूत नंदन अभी अभी आपने जो अक्षोणी शब्द का उच्चारण किया है इसके संबंध में हम लोग सारी बातें रूप से सुनना चाहते हैं परिमाणं नरास्वरथं दंतिनां यो सर्वं सर्वितम तब अक्षौणी सेना में कितने पैदल घोड़े रथ और हाथी होते हैं इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है सो एको सौ तिवाच एक गजो नात त्रयच दुर्गा पत्यग्र स्रोवी ने कहा एक रथ एक हाथी पांच पैदल सैनिक और तीन घोड़े बस इन्हें को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है पत्यं तो तेने पति त्रिगुणा इसी पत्ती की त्रिगुणी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं तीन सेनामुखों को एक गुलम कहा जाता है त्रयो गुल गण नाम वाहिनी तो गणाश्रय तीन गुल्म का एक गण होता है तीन गण की एक वाहि होती है और तीन वाहिियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रीतना कहा है चमो चमोस्तु प्रीतनासरस तिस्वी कि नहीं अनेक नि दस तीन प्राहुरक्ष की एक चमु तीन चमु की एक अनीकनी और दस अनीक की एक अक्षौणी होती है यह विद्वानों का कथन है अक्षौण्या प्रसंख्यातमा संख्या गणित तत्व सहस्रांड एक शान्यो पिचयवास्तौ तथा भूयस् सप्तति गजान्च परिमाण श्रेष्ठ ब्राह्मणो गणित के तत्व विद्वानों ने एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए घेयम शत तु तो सहसा अपि नाणाम अभी पंचाश्चता एक अक्षौणी में पैदल मनुष्यों की संख्या एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास जाननी चाहिए पंचषष्टि सहसरा तथा स्वाम शता दसोत्तराणी षट प्रहु यथावधि एक अक्षौणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या पैंसठ हजार छ सौ दस कही गई है एक जनाथित वाणस्तरे तपोधना तपोधनो संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौणी कहा है जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है एक संख्य या सन कुर से अक्षर हिंदो ज्जश्रेष्ठा पिंडिता दसवब्राह्मण इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या अठारह अक्षौ थी समेतास्त वै देश त्रव निधन गता कौरवान्ण कर्मणां अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समन्त पंच क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हो गई अहानि युधे भीस्मो दस व परमास्त्री अहानि पंच द्रोणस्तुरक्ष अस्त्र शस्त्रों के स्वरोपरि मर्मज्ञ भिस्पितामह ने दस दिनों तक युद्ध किया आचार्य दौड़ ने पाँच दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की आहन दुकण पर बन शल दिवस गदा युद्ध मत परम। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने दो दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा तस्व दिवस साम ते द्रोणीहादिक्य गौतम प्रसुप्त नृत विस्वस्त जघ्मधिष्ठिर बलम अठारहवा दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वस्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला यत् सौनक सत्रे ते भारख्याम जन्मे जयसेसत्रे व्यास शिष्येणीमता कथित यशसोवी महीक्षिता पौश्यम तौलोम चा आस्तिक चादितमृत सौनक जी आपके इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ यही जनमेजय के सर्प यज्ञ में द्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभिक पौष्य पवलोम और आस्तिक इन तीन पर्वों का स्मरण किया है विचित्रार्थ पदाख्यानम अनेक समय प्रतिपन्न नरे प्राग्ञ वैराग्यम इव मोक्ष जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ विचित्र पद अद्भुत आख्यान और भांति भाति के परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं आत्मे भे दृत्यु प्रिय वैश्वि जीवित इतिहास प्रधान श्रेष्ठ सर्वागमे स्वयं जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है अनाश्रिते आख्यान कथा विद्य आहार अनुपाश्रि जैसे भोजन के बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है वैसे ही इस इतिहास का आश्रय बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है तदेत नाम कविस्तोपजीज उदय प्रेतुभ अभिजात एवेश्वर जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं उसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं इतिहासोतम नर पिता बुद्धिरो स्वर व्यंजन योग कृष्ण लोक भेदाश्रवाक जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समायी रहती है वैसे ही लोक परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है तस् प्रज्ञाभिपन्न विचित्र पद पर सूक्ष्म न्यायुक्त से वेदार भूषित भारतहास्य श्रूजता पर्व संग्रह पर्वाणुक्रमणी पूर्व द्वितीय पर्व संग्रह यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्म में अर्थ से अलंकृत है अब इसके पर्वों के संग्र संग्रह से सुनिए पहले अध्याय में पर्वाणुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह पौष्यम पौलोम आदिरं आदिंसावतारण तथा संभव पर्वोक्तम अद्भुत रोम इसके पश्चात पौष्य पौलोम आस्तिक और आदि आदिअंशावतरण पर्व है तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है दाहो जातु गृहस्त हडिम्बम पर्व ततो तथो बकवधर्व पर्व पर्व चैत्र तथा इसके पश्चात जातुगृह लाक्षाभवन दाह पर्व है तदनंतर हडिम्बवध पर्व है फिर बकवध और उसके बाद चैत्र रथ पर्व है तथा स्वयं वर पांचाल्या पर्व चोचते छात्रधर्मे न निर्जित तथो वैवाहिक स्मृत उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रियधर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है विदुरागमन पर्व लंभ अर्जुनस्य चर्जुन वनेरेवास सुभद्राहरण ततः विदुरागमन राज्य पर्व तत्प्चा अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्राहरण पर्व है दुर्धम सुभद्राहरणुर्धा हरण हिका ततःवदाख्यम तथा तत मै दर्शन सुभद्राहरण के बाद हरणा हरण पर्व है पुनः खांडो दाह पर्व है उसी में मैदानों के दर्शन की कथा है सभा पर्व ततः प्रोक्तम मंत्र पर्व ततः परम जरासंध वध पर्व पर्व दिग्विजयम तथा इसके बाद क्रमशः सभा पर्व मंत्र पर्व जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है पर्व दिग्विजया दूर्धम राजसूय कमुच्य ततचाघ्याण शिष्पालधस्त तदनंतरराजसूय अर्घ्याहरण और शिष्पाल कहे गए हैं दूत पर्व तत प्रोक्त अणुतमत परत आरंदक पर्व कि वध एव इसके बाद क्रमशः दूत और अनुद्यूत पर्व है तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है अर्जुन सभीगमनम पर्व के यम ईश्वर अर्जुन युद्धम पर्व कहरात संगित इसके बाद अर्जुन भी गमन पर्व जानना चाहिए और फिर कहरात पर्व आता है जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है इंद्रलोकागमन पर्व गेयमत परम नलोपाख्या अच्छी चाकुणोद तत्पातकागमन पर्व है फिर धार्मिक तथा करणोत्दक नलोप्यान पर्व है तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरीमत जटा शुर्वधपर्व पर्व युद्ध मत प तदनंतर बुद्धिमान गुरुराज का तीर्थयात्रा पर्व जटासवध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है निवात कवच युद्धम पर्व चा जुगरम ततः मार्कंडेय समच पर्वानुच्यते इसके पश्चात निवात कवच युद्ध आजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं संवादस् ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामो घोषयात्रा ततः पर्व मृगस्वप्नोद्भव तत ब्रीहिद्रोड़ी कमाख्यानम ऐन्द्रद्युम तथा च द्रौपदी इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है उसी में मृग स्वप्नोद्भव और बृहिद्रोणिक उपाख्यान है तदनंतर इंद्र का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है पतिव्रताया महात्म सावित्रास्वुत रामोपाख्यान मंत्र पर्व गेय इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत का अद्भुत महात्म है फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए कुंडलाहरण पर्व ततः पर आर्यम ततः पर्व बैराटम तदनंतरम प्रवेशस्य सम्यस्य च पालनम इसके बाद क्रमश कुंडलाहरण और आरनेय पर्व कहे गए हैं तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व है कीचकाना वध पर्व, पर्व पर्व गो ग्रहण ततः अभमन्योस् वैराट्या पर्व वैवाहिक श्रुत इसके बाद कीचक वध पर्व गो गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है उद्योग पर्व उद्योगपेयम अथ ऊर्धम महाद्भुत तथा संजयानाख्यम सर्वर्व जेय मत पर था पर्व धृतराष्ट्र चिंतया पर्वसान सुत वै गुह्य मध्यात्मदर्शन इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए इसी में संजय यान पर्व कहा गया है तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर्भ पर्व समझना चाहिए तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है यानसन्धिस्तः पर्व मालतीयम् भगवद्नमे चालतीयपाख्या चरित गालवश सां वाम इसके जमदघ्न यान संधि तथा भगवद्न पर्व है इसी में मातली का उपाख्यान गाल सावित्र वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान जामदग्न और सोडस राजिक उपाख्यान आते हैं सभा प्रवेश कृष्णस्य विदुला पुत्र शासनम उद्योग सैन्य निर्याणम विश्वोपाख्यान में वच फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश युद्ध का उद्योग सैन्य निर्माण तथा विश्वोपाख्यान इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है जेयम विवाद पर्वा कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणम चतः पर्व कुर से इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है अनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है रथातिरथ संख्या च पर्वोक तदनतर उलूकदूतागमन पर्वा मत विवर्धन तत्पश्चात रथाति रथ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला गमन पर्व है अम्बोपाख्यान मंत्र पर्व गेयमत परम भीस्मा भी सेचनम पर्व ततचाभुत मुच्यते इसके बाद ही अम्बोपाख्यान पर्व है तत्पश्चात अद्भुत भीषमा भीशेषण पर्व कहा गया है जंबुखंड विर्माण पर्वोकम तदनंतरम भूमि पर्वत ततः प्रोक्तम दीप विस्तार कीर्तनम इसके आगे जंबुखंड विनिर्माण पर्व है तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है पर्वोक्तम भगवद्गीता पर्व भीष्मतः द्रोणाभिषेचनं पर्व संसप्त वधस्त इसके बाद भगवत गीता क्रमश भगवद्गीताध द्रोणाभिषेक तथा संसप्तक वध है। पर्व है अभिमन्यु वध पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोचते जयद्रथ वध पर्व घटोत्कत इसके बाद अभिमनु पर्व प्रतिज्ञा पर्व जयद्रथ वध पर्व और घोच वध पर्व है ततो द्रोण वध पर्व विज्ञेय नो मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वान्तर मुच्यते फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है कर्ण पर्वत पर्व तेय पर्वत ततः परवेश गदा युद्ध मत परम फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है सारस्वतपर्व तीर्थवंशा कीतनम अथ ऊर्ध्वसुभि भत्स पर्व सौतीकुच्य तरह सर्व सारस्वत पर्व है जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है इसके बाद है अत्यंत विभत्त सौप्तिक पर्व ऐशिकम पर्व चोदिष्टम ऊर्धम सुदारुणम जल प्रधानिकम पर्व स्त्री विलापत परम इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है फिर जल और स्त्री विलाप पर्व आते हैं श्राद्ध पर्व तथो गेयम कुरुणामिकारवाक निग्रह पर्व राक्षसो ब्रह्मिण तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है जिसमें मृत कौरवों की अंतिष क्रिया का वर्णन है उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस राक्षस के निग्रह का पर्व है आभिशेचनिकक पर्व धर्मराराज च धीमत प्रविभागो गृहा पर्वोक तदनतर धर्मराज बुद्धिपन्नधर्मराज के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात गृह पर्व है शांतिपर्व तथो युशाशनम आपद्धर्मस् प्रवोक्त मोक्षधर्मस्तः परम इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है जिसमें राज राजधर्माुशासन आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है सुख प्रश्नाभिगमनम ब्रह्म प्रश्नानुशासनम प्रादुर्भाव प्रादुर्भावस्य दुर्वासा संवादस्य से माया फिर सुख प्रश्नाभिगमन ब्रह्म प्रश्नानुशासन दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है ततः पर्व परिज्ञेय आनुशासनिकर्गारोहणीक तथा तो भीस्म्रत इसके बाद धर्मा धर्म का अनुशासन करने वाला आनुशासनिक पर्व है तदनंतर बुद्धिमान भीष्मी का स्वर्गारोहण पर्व है तथोश मेधिकव सर्व पाप प्रणाशनम अनुगीता तत पर्व गेयवाचक अब आता है अश्वेधिक पर्व जो संपूर्ण पापों का नाशक है उसी में अनुगीता पर्व है जिसमें आध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है पर्वचा चाश्रम वास्यम पुत्र दर्शन नारदागमन पर्व ततः परमिशोच्य इसके बाद आश्रम वाषिक पुत्रदर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं मौसलम एवंष्टम तथो घोरम सुदारुण महाप्रस्थानिक पर्व स्वर्गारोहणीक ततः इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण पर्व तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं हरिवंश हरिवंशस्त पर्व पुराणम खिल विष्णु पर्व शुशोशर्याम विष्णु कंसवधस्तथा इसके बाद हरिवंश पर्व है जिसे खिल परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं इसमें विष्णु पर्व श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंस वध का वर्णन है भविष्यपर्व चाप्युक्त अखिले स्वेवाद्भुत महत एक तत्पर्व शतम पूर्ण व्यास नोक इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है जो महान अद्भुत है महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे सौ पर्वों की रचना की है यथावध सूत पुत्रे नौ महर्ष निना तथ उत्ता नये यष्टो सुतवशिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्र ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमसारण्य क्षेत्र में इन्हीं सौ पर्वों को अठारहों पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा समसो भारत सय अत्रोक्त पर्व संग्रह पौश्यम पौल आदिन्सावता संभव जतु वेस्माख्यमडिबकोध तथा चैत्ररथम दिव्या पांचा स्वयंवर छात्रधर्मेण निर्जि तत वैवाहिकम शुत विदुरागमनम चब राज्य लंब तथ वनवासोर्जुन से हरणा हणम हरन त्य दहनम खाण्डव दर्शनम त्य आदि पर्व कथ्यते इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है पौष्य पौलोम आस्ति आदिअंशावतरण संभव लाक्षाग्रि हिडिबवध बकवध चैत्ररथ देवी द्रौपदी का स्वयंबर क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक वैवाहिक विधि विदुरागमन राज्यलंभ अर्जुन का वनवास सुभद्रा का हरण हरणा हरण खांडोदाह तथा मैं दानव से मिलने का प्रसंग यहां तक की कथा आदि पर्व में कही गई है पौषे पर्वणि महात्म कस्योपवर्णितम पौलो में भृगवंश से आस्ति के सर्वनागा गरुण से संभव पौष्य पर्व में उतंग के महात्म्य का वर्णन है पौलोम पर्व में भृगुवश के विस्तार का वर्णन है आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुण की उत्पत्ति की कथा है छेदोदमचनम तेव जन्मोच्च्रोषस्तथा यजत सर्वशत्रेण राग्य पारिखित च अम अभी तथेयमृत्ता भरता नाम, महात्म नाम, विविधा संभव संभो मुक्ता परमि अन् सूराण ऋषे दिवैपायन सेतरण त्या देवा परीर्ति इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्च घोड़े के जन्म की भी कथा है परिचित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है इसी में दूसरे सूर्यवीरो तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है यही देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है च च दैत्या दानवा यक्षाण महोजसा नागा गर्वा पतत्ना चूताभव महर्षिराज सदे कण्वश तपस्वीन शकुंतलायां दुश्य भरतचा जान योक प्रथिम भारत कुलं इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य दानों यक्ष नाग सर्प गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है वसुनाम पुनरुत्पत्ति भागीरथ्याम महात्मना शांतनोर्वे पुनस्तेसाम पुनस्तेषा चारोहणम दिवी इसके बाद महाराज सांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है तेजोसा तमपात भीस्मशाप्यत्र राजर्तनम तस्याचर्य्रते स्थित प्रतिपा चक्षा चिरांगद से हते चिंत्रांग च रक्षा भ्रतुर्यस विचिवीर्य तथा राज्य संप्रति धर्मशु संभूतिरणी पांडव्य साण दह पाय प्रसूति वरदान धृतराष्ट्रस् पाण्डोच पाण्डवा संभव इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है उनकी राज्य भोग से निवृत्ति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पालन चित्रांगत की रक्षा और चित्रांगत की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवी की रक्षा उन्हें राज्य समर्पण अणिमांडलव्य के साथ से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडव का जन्म और इसी इस प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है